प्रतिबंध बता रहे थे विपरीत व्यवहार जो हो रहा यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है जो है नहीं उसको है करके वार करते हैं हम और जो है उसको नहीं है करके वार। है। जो अस्थि है उसको नास्ती कह देते आत्मा है और उसको कहे तो आत्मा नहीं है और जगत नहीं है उसको जगत है और आत्मा भाषित हो रहा उसके भाषित होने पर बाकी भाषित होते तमेव भांतम सर्वम, ऐसे जब है फिर हम क्या बोलते लेकिन आत्मा दिखाई तो कहीं नहीं न भाती आत्मा न भाती जगदेव भाती सब उल्टा जो व्यवहार हो रहा है यही सबसे बड़ा प्रतिबंध है अपने सर्व को पहचान लेकिन कभी येदारिश विपरीत व्यवहार क्यों होने लगा ये प्रतिबंध का कारण क्या और आप गए कहेंगे अंतगण अशुद्धि है तो अंतगण क्यों अशुद्ध हो गया इसका भी कारण क्या करते करते अंत कहा पहुंचना है आपने मूल कारण है अविद्या तीसरे कह रहे उक्त लक्षण से प्रतिबंध से कारण दृष्टांत दर्शांत क्योहा क्रमेण दर्शी क्त प्रकार का जो प्रतिबंध है यह उत्पत्ति होता है नास्ती न भाती ऐसा जो विरुद्ध व्यवहार ही प्रतिबंध है उस कारण को दृष्टांत और दृष्टान्त दो, दो जगहों में क्रम से घटाकर दिखा रहे तत् हेतु तो समाना भी हार पुत्र ध्वनि श्रुदो व्यामोहिक निबंधन तो उस प्रतिबंध का कारण क्या है समान अभिहार एक साथ उच्चारण दृष्टांत क्या था बालक का वेद पाठ करना पिता बाहर दूर में है बालक दिखाई नहीं दे रहा है किंतु बालक के आवाज उसमें है वाला बालक आवाज को पृथक कर ग्रहण नहीं कर पा नहीं मेरे बेटे के आवाज करके समझ नहीं सकता है समुदित आवाज आवाजिक सामूहिक गायन हो रहा है वेदपाठ रहा है ऐसे उसको तो निश्चित तो है वेद पाठ है तो मेरा बेटे का भी आवाज है इसमें लेकिन अमुक आवाज ही मेरे बेटे गाय करके अन्य आवाजों से अलग करके ग्रहण नहीं कर पा इसलिए उसको कहना पड़ता अस्थि पुत्रों अस्ति नाश तो नहीं कह सकता ग्रहण भी नहीं करता इसलिए इनका कहना है, है वहां पर क्या कारण समान अभिहार कारण यही प्रतिबंध का कारण और यहां क्या प्रतिबंध कारण है यह अनाद्र विद्यवहमय का निबंधनम व्याहमो का एकमात्र कारण या मुख्य कारण कौन है अनादि अनादि अविद्या ही हमारे अंदर सकल तो विपरीत है है कर्मणि अकर्म अकर्म यही पर यह अनादिर अविद्यमोह नि पुत्र ध्वनि सुधो पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षणे दृष्टांते तस्य प्रतिबंधस्य धेतु कारण समानिहारो बहु भी सी व्याख्या कर रहे हैं पुत्रध्वनि श्रवण लक्षणे पुत्र ध्वनि श्रवण लक्षण दृष्टान दृष्टान्त ने तस्य प्रतिबंधस्य कस मने प्रतिबंधस्य से हेतु तो मने कारण क्या था सामानिहार समान, अभिहार। समान अभिहार का मतलब बहु सह पठनम एक साथ बहुत लोग मिल करके वेदों का पाठ करना और यह मान दान्तिक में दार्तिक निबंधन विपरीत ज्ञान व्यामोहाना मतलब जो विपरीत अनेक ज्ञान हो रहे हैं वो सब विरुद्ध व्यवहार का कारण ही भूता जो ज्ञान उन ज्ञानों का एक निबंधनमें मुख्यम कारणमेश मुख्यमंत्री मुख्य जो अनेकों कारण है ए मुख्य कारण कौन सब का तो है सबका चढ़ अना उत्पत्ति रहिता रही अविद्या है तो अनादि किन्तु अंत वाली है इसका अंत हो जाता है अविद्या जा का नाश होता किसने कहते उत्पत्ति रहिता इन नाश रहिता नहीं कह रहे हैं नाश तो होती है वक्षण लक्षणा विद्या तो का स्वरूप आगे बताएंगे वक्षण लक्षण अभी दो चार श्लोक में बताने वाले हैं प्रतिबंध से हेतु का कारण है ये समझो अनादिमा शुक्त यदा जीव प्रबुदे अदिद्रस्वप्नम दैत अद्वैत बुध्यते तदा। कारिकाओ है अनाज माया विद्या जो बोला उसमें प्रमाण है ये माया यदा जीव प्रबुद्ध जब जीव जग जाता है तब कैसे होता है वो अजम कर अनिद्रम अस्वप्न अद्वैतम तो। बुद्ध दी थाना तब जिसका अनुभव वो कर लेता है श्री शुराचार्य विधाये अविद्या अविद्यास्तम मोक्ष बंध उदाह अविद्यांधन स्मृत अविद्या ही अविद्या का होना ही बंधन और अविद्या का अस्तमय प्राप्त हो जाना मैंने नाश हो जाना निवृत्त हो जाना यही मोक्ष अब उस अविद्या को समझाने के लिए अविद्या का भी मूल स्वरूप बताया इधानी प्रतिबंध हेतु अविद्यां अविद्या प्रतिपादय तूलभूता आप प्रतिबंध का कारणीभूता विद्या को प्रतिपादन करने के लिए उस अविद्या का भी मूल भूता कौन है प्रकृति उस प्रकृति का वर्णन उत्पादन करने जा रहे हैं प्रकृतिम गीता प्रकृति से लेना और प्रकृति प्रकृति फिर दो अविद्या माया इस तरह से करना चाहते हैं समझाने के लिए तमोरज सत्वुणा प्रकृतिर्दिविधा चा तमो रज सत्वुणा प्रकृति रच और सत्वरो प्रकृति है और वह प्रकृति पुनः दो प्रकार की है विधा दो प्रकार इसीलिए करना पड़ता है आनंद व्याधिकरण आनंद व्याधिकरण ब्रह्मसूत्र में दो वर्ण कर दिया तो ब्रह्मपुच्छम पिछम प्रतिष्ठा ब्रह्म कोई ही आधार मान्य पंचकोष का और दूसरे में पहला पर्यावरण में से नहीं आनंदमय जो शब्द है अन्यत्र अन्य अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में जो मयट आया और प्रकृति अर्थ में आया और यह प्रकृति अर्थ नहीं प्राचुर अर्थ में भी नहीं निर्णय किया वहां पर आनंद भी जो मयट मयट तो अच्छा अर्थ है, तो उसे तब तो तो कैसे कह दिया उस आरोप को दूर कर फिर बांध पेगा ब्रह्म पुच प्रतिष्ठा दूसरा वर्ण कुछ आनंदमय कोष में जो ब्रह्म पुच्छ का आ गया नीड़ है, अधिष्ठान रूपा है वो वास्तविक है, अर्थ लेना जरूरी नहीं होता प्रकृति अर्थ में भी लेना जरूरी नहीं होता तक वचने है, आने बत, तब होता है वह है प्रकृति जिसका उसे बताने के लिए अन्न है प्रकृति जिसका उसमय कहते प्राण है प्रकृति जिसका तो इस तरह से वहां क्या प्रकृति अर्थ में आया हुआ है और वास्तु शैक्षा प्रकृति भाव तो है नहीं तब कहते हैं प्रकृति में प्राचुर्य अन्न प्राचुर अगर पानी में तो पीता हूं कैसे प्रकार में तो खाता हूं श्वास भी तो लेता हूं कई अन्नमय कैसे हो गए शरीर तब कह दिया अन्न प्रचुर प्रकृतिक शरीर होने से इसका नाम अन्नमय शरीर हो गया प्राण प्रचुर प्रकृतिक शरीर का नाम प्राणमय हो गया ऐसे प्राचुर्य विशिष्ट प्रकृतिता वही यहां लेना चाहते थे आनंद नहीं आनंद प्राचुर आनंद प्रकृतिक कोष तब तो उसने कर दिया आनंद करने में कभी यहां नहीं, नहीं हो सकता दोष आगे और कोष वर्णन आया नहीं और यह भी नहीं इसके भी अंदर कोई पुरुष विदा तब से पुरुष विदा करके आता है हर एक कोष में आया आगे तो आया नहीं अनेक को है तो नहीं आनंद ही है अत आमय कोई कोई आपत्ति नहीं था इन कोश की रूपक देना व्यर्थ होकर के दोष आ सकता है कोश युवक कोश कल्पना करनी पड़ जाएगी वहां पर वो अधिक कल्पना करने के अपेक्षा से कहा अंतिम हिस्सा है उसको दूसरा वर्ण इसलिए आनंद मैं कहने से नहीं समझना कि जैसे जो है मैं था वैसे प्राचुर्या प्रकृति अध्यर्थों में मैं नहीं लेना है भूमार्क नहीं लेना ये चिदानंद रूपम ब्रह्मा तस् प्रतिबिंबे न प्रतीक्षाए समन्विता प्रकृति क्या होती है जो चिदान रूप ब्रह्म चिदान्त रूप क्या है ब्रह्म है उसका प्रतिबिंब से उसकी प्रति से युक्त होती है जो उसका नाम प्रकृति चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ गया जिसमें उसका नाम प्रकृति सम्विद्या और कैसी है वो जिसमें प्रतिबिंब पड़ा है वह प्रकृति तमो रज सत्रुणा र्था सतरज तम गुणा नाम साम्यवस्था सतगुण रजगुण और तम गुण का साम्य अवस्था या सा ऐसी जो वस्तु है उसी का नाम प्रकृति का आ जाता है साक्षा विधि प्रकार पदो प्रकार की शिकारत पक्ष प्रति बहुत सूचे साक्षात् कार्य आगे प्रकारांतर से इस प्रकार के विभाजन करेंगे प्रकारांतर से भी इसके विभाजन होगा द्विधा कहे सीधे सीधे तो क्या होता दो ही प्रकार की निश्चित हो और अन्य रूप में फिर विभाजन करके समझा नहीं पाते इसलिए चकार चकारात वक्ष प्रकारांतरम सूचयती अठारवे श्लोक में आएगा वह प्रकारांतर सहेतुक वैविध्य में दर्शयती कारण सहित उनकी दिव्यता का वर्णन करने जा रहे हैं शुद्ध माया चते मते सर्वज्ञ ईश्वरः सत्य शुद्धि आविशुद्धि सत्व की शुद्धि और सत्व का आविशुद्धि के द्वारा माया और विद्या नाम से दो प्रकार की हो जाती है कौन कृति सत्व शुद्ध शुद्ध सत्व का नाम माया और अविशुद्ध सत्व का नाम अविद्या माया बिंबो वशीकृत सर्वज्ञरा माया और माया में प्रतिविचिदाभास असामान्य शुद्ध चैतन्य इन तीनों से विशिष्ट का नाम माया का माया बिंब कह दे सी मीन हिस्सा छिपा हुआ माया माया में जो जो प्रति भी जिसको प्रतिबिंब कहेंगे और सामान्य शब्द जिसमें माया और माया का प्रतिबिंब सब कुछ उसको वशीकृत वशीकृत माया बिंब ईश्वर सर्वज्ञा उस माया को कौन सी माया प्रकृति का जो सत् शुद्ध सत्य जो, सही उस माया को कैसे कर रखा है परीकृत उसके अधिन इतना ही है हम लोग माया के अधीन है और माया ईश्वर के इत्रा इत्रा इत्रा इत्रा। इसे मायाकृत्या उस माया को वह स्वीकृत अपने में रख करके, रखे वह ईश्वर सर्व के कहा जाता है मायाव्य प्रतिबित चैतन्य है मायावे इसका विस्तृत विवेचन और विस्तार बढ़िया समझाएंगे चौवालीसवें श्लोक में प्रकाशात्मक से गुण से शुद्धि गुणांतरणी सत्व का शुद्धि क्या है सत्व शुद्धि प्रकाशात्मक जो गुण सत्य रज और तंग सत्य हो गया प्रकाशात्मक गुण रज हो गया चलनात्मक गुण और हो गया प्रतिबंधात्मक गुण प्रकाशात्मक से शुद्धि शुद्धि का मतलब क्या गुणांतरे अकुषीकृतता गुणांतर बज और तक इनका मिश्रण न होना यही शुद्धिकरण अविशुद्धि का मतलब क्या गुणांतर कलुषीकृत अर्थात रजगुण और तमोगुण का थोड़ा उसमें मिक्सचर हो रखा है मिलावट ताप्याम सत शुद्ध शुद्धभ्याम ऐसे जो दो उपाधियां बन गई शुद्ध सत्व और अविशुद्ध सत्व दो उपाधि बन गई है ऐसी जो उपाधियों के लिए कर दो नाम पढ़ा उनका पहला उपाधि का नाम माया दूसरी उपाधि का नाम अविद्या ये माया अविद्या है ऐसे है विशुद्ध सूत्र प्रदान माया मलिन सूत प्रदाना अविद्या कहने का मतलब विशुद्ध सूत्र प्रदाना होती है माया और अविशुद्ध अर्थात मलिन सूत प्रदाना होती है अविद्या यदर तक तो मायाविद्यादा त्रशेगी तो जिस ये सारी विभाजन बना करके समझाया जा रहा है उसको आरम्भ करने जा रहे हैं माया और अविद्या इस का जिस प्रोजन को लेकर के वर्णन किया गया त्रश्यो अब दर्शाया जा रहा है माया बिंबी hmm. माया बिंबी माया बिंब मने माया, माया प्रतिफलित मा। माया में तो तो माया वो ईश्वर और वो क्या कर रखा है लेकिन अपनी उपाधि माया को अपने वश में रखा है ताम स्वाधीन कृत्य अपने अधीन करके ऐसे रहने वाला वर्तमान वा सर्वज्ञ वह सर्वज्ञ सर्ज सर्वज्ञ तो आपका मत अनेक गुण है ना उसका देना सर्वज्ञा अनेको गुणों वाला वह वा ईश्वर है और दूसरा गुण है अविद्याद्रदने कथा सा कारण शरीर सियामान अजीव की ओर जाते जीव का तीन शरीर है ईश्वर के तीन शरीर को ले नहीं रहे यहां पर ईश्वर करके छोड़ दिया ईश्वर भी तीन है ना वहां पर और और विश्व। इनको लेना चाह रहे हैं और इसके साथ उसको तो संकेत कर देंगे अविद्यापन्या अविद्या के वश में रहता है अविद्या उनके वश में नहीं है हमारे जीव के वश में नहीं अविद्या जिसे कहते हैं अविद्या नाम की उपाधि है जो उस अविद्या मायूर भी उपाधि थी मायूर भी उपाधि के वश में ईश्वर नहीं ये माया खुद ही ईश्वर का वश में था ना यह उल्टा है देखो अविद्या अविद्यापन्या अन्य मन जो दूसरा है जो असर्वज्ञ है अल्पज्ञ है अल्पशक्तिमान जो ईश्वर से भिन्न वो जीवात्मा अविद्या के अधीन है आप हटने की बात करें अधिन करने की बात करे दोनों का अलग बात होती है नहीं नहीं एक ही बात कैसे हो सकता है किस चीज़ का अपने अधीन कर लो किस चीज़ का अलग कर दोनों में बहुत अंतर है अलग करने मतलब क्या डाइवर्स कर दिया अलग कर दिया अधीन करने मतलब हुआ पुरुष जैसा वैसे नाशती रहे या स्त्री को अपने अधीन करने का कर मतलब क्या हुआ जैसे स्त्री का जैसा नाश्ते रहता है अधीन करना को हुआ अपने अधीन माया ईश्वर के अधीन का मतलब माया की सत्ता है मिटा नहीं माय की सत्ता है माया अपने मर्जी से कुछ नहीं करती है ईश्वर जो चार है वो करती है।, है अब क्या हुआ जैसे नचा रही है वैसे हम ना चलेंगे और हमारे अधीन विद्या होने का मतलब क्या हम अपने मर्जी से विद्या को जैसे माया भी अपने माया को अपने मर्जी से यूज करता है दुनिया भर चीजें बना बना कर दिखाता है वैसे हम भी अपने विद्या इस्तेमाल करके दुनिया और ना नचाएंगे अविद्या की तो सत्य है अष्ट सुधि नव निधि सारे खेल अविद्या तो के खेल है वर्ष में तो आप समाधि में पहुंचेंगे तभी आप क्या विद्या आपके अधीन हो जाएगी उसके बाद उसको बिल्कुल अब उपेक्षा करके अविद्या को मिटाएं वाला अलग चीजों तेदा में पहुंचना पड़ेगा जरा वर्ष होना अधीन होना अलग अलग हो जाना नष्ट हो जाना तीन और अलग होने पर भी नष्ट नहीं हुई है तो तनाव दे सकती है हाँ यही तो है ना तीनों अलग अलग चीजें ना उसी दृष्टांत में देख लीजिए ना तो पति पत्नी इसलिए तो ये भी पति तो तो पत्नी तो तो तो तो नहीं यहाँ वही समझ में आएगा तो तो यही तो दृष्टांत देंगे ये भी हाँ बल्कि यहाँ क्या आप उभ शास्त्र में देख लीजिए चुड़ाव के शंकराचार्य यही दृष्टांत देते हैं कहते हैं कि देखो तीन अलग अलग चीजें पत्नी का अलग घन अलग चीज पत्नी का विधवा होना अलग चीज है पत्नी का मर जाना अलग चीज है तीन अलग तीन अलग हो गए अलग होने पर वो विधवा नहीं है स्वतंत्र हो गई पहुंचा सकती है। और अलग होने पर आपके अधीन है तो आप वो खतरा नहीं पहुंचा सकती है अच्छा अलग वो हो गए आप ही नष्ट हो गए तो वो विधवा हो गई तो भी स्वतंत्र हो गई तो फिर बंधन में डा सकती है आप विवेक मात्र नष्ट हो आप नष्ट हो तो अहंकार दबा हुआ है फिर तीसरा ने कहा वो नष्ट ही हो जाए तो क्या होगा नष्ट हो किसी तरह का परेशानी नहीं रह जाएगी ना आगे से अलग रहना भी खतरा है वो अलग रह करके स्वतंत्र हो जाएगी तो खतरा है जब तक वो मिट ना तब तक खतरा ही खतरा कम भी अच्छा वो अच्छा मिट जाए इसलिए स्वतंत्र होना अधीन होना मिटना किन अलग चीज हो ये यही में लागू करो अभी अलग हो गई कि स्वतंत्र है वो सबसे खतरा है हम सामान्य में।, में आ गया और वो आपके अधीन हो गई तो आपके अधिन हो गए तो आप वाले हो गए सिद्ध पुरुष हो जाएंगे इस्तेमाल कीजिए उसको वो इतना खतरनाक नहीं है आप अविद्या को रहते जीवन को प्रदर्शन न करता हुआ अविद्या को बनाए रखते हैं और समाधि के लिए अविद्या का प्रयोग भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयोग कर सकते हैं और आगे जाकर अविध्या नष्ट हो जाती है तो और मुक्त हो गए तीन स्टेज है तो सभी का सामान्य है वह पृथक है स्वतंत्र है और हम उसके वश नाश रहे हैं उपहारी को बता रहे सामान्य जीवों के कथन करने जा रहे हैं और बताने के के के लिए ही अविद्या अविद्या कारण से जीव भी अनेक अविद्या के कारण से जीव भी अनेक हो गए साद्या का दूसरा नाम कारण जीव अविद्या अयोध्या स्वयं अनेक प्रकार की हो जाती चमत्कार दिखाती है ना वो आप बिजली का चकाचौंध देखते हैं जैसे अरे फोड़ते हैं उसे क्या रंग बिरंग दिखा देता है ये जो एक होता है लेकिन उसके अंदर उतरी सामर्थ्य वह अपने आप अनेक रूप दिखा रूप से इसके लिए भी सांख्य वाले दिशा नटी नटी है वह रही है। और लोग बैठे हुए हैं एक नाच रही है सैकड़ों को अलग अलग प्रकार से सुख दे रही है। हर व्यक्ति हर भाव को प्रसन्न नहीं होता उस नृत्य में किसी भाव को भाव में कोई प्रसन्न हो जाता है किस भाव में कोई और प्रसन्न हो जा रहा है इन सभी को भोग देती है और सब अलग अलग प्रकार से दे रही और हो सकता है कोई बिल्कुल प्रसन्न ही ना रहे क्या ना चाहिए बेकार ना चाहिए ना ऐसे भी तो हो सकता कोई तो मैंने दुख भी दे सकती है वो सोचा मेरे पैसा बर्बाद हो गया बेकार पैसा खर्च कर दिया जिस सिनेमा में चला गया बेकार बेकार था सिनेमा ठीक ही नहीं था मजा ही नहीं आया पैसा बर्बाद तो इसलिए वहां पर भी देते दे, नाट्य कह देते दे, नृत्य दे, का वर्दिष्ट किया सायकार में भी भोग में तो प्रकृति एक है लेकिन वो अनेकों के साथ अलग अलग प्रकार से मन अपन शिकार एक अलग स्थान देते हैं यहाँ एक स्त्री है है ना? उसके संबंध क्या होता किसी के के है किसी के दृष्टिकोण में वह बेटी है किसके के दृष्टिकोण में पत्नी है किसी का माँ है किसके लिए चाची है किसके लिए बुआ है किसी के लिए बहुसी है, है, है, है अलग अलग होते कि नहीं वो रिश्ता है तो वही औरत सबके रिश्ते के आधार पर सबके साथ भोग और वगैरह भी अलग अलग प्रकार का होता है क्यों ऐसे हो तो एक चीज तो था उस उस, उस चीज की लक्षणता यही है उसकी वैचित्रता यही है वो अपना संबंध को कार्य में इतना दम है और खुद अविद्या तो अनंत रूप में अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती है और जितनी रूप में अभिव्यक्त कर देती है उतनी कारण शरीर बनती जाती है उतनी ही hmm. जीव का अनंत था इसलिए बन जाता है साकार शरीर तत्राभिमान और कान शरीर में अभिमान करने वाला जो होता है वो उसका नाम पड़ता है अविद्याम प्रतिब अविद्या में प्रतिबिंब रूपे स्थित है लेकिन परत परतंत्र चिदात्मा अन्यो जीव स लेकिन उस अविद्या के परतंत्र होकर के रहने वाला के चिदात्मा का नाम जीव है वह उस ईश्वर से अन्य वह उपाधि उसके अधीन था यह हम उपाधि के अधीन हो गए हैं ये अंतर को लेकर के जीव ऋष तब्य समझना है सच तदवैचित्र तस्या विद्या उपाधिभूत आया वैचित्र समय व जीव व जीव एक नहीं है अविद्या एक कौन से जीव भी एक ऐसी कल्पना भी एक मत है वो भी लेकिन जहां पर वो नहीं ले रहे हैं पंचदेश वह जीव अनेक हो जाता है क्यों तदवैचित्र अविद्या उपारीभूताया वैचित्र उस अविद्या कैसे मन अविद्या जो उपारीभूता है उसकी विचित्रता के कारण से विचित्रता क्या है अविशुद्धि तारतम्य अविशुद्धि में तारत सत्य रजतम मिश्रण तो है उसमें तारतम्यसेंट तो है रज छह परसेंट है तम चार परसेंट है ना नब्बे छह चार सौ हो गया और किसी में उल्टा भी हो सकता है नब्बे तम गुण ऐसे में करेंगे तो कितना होगा करोड़ों में चला जाएगा छिड़ाने नहीं कितना इसलिए कहते हैं वो अनेक प्रकारों ने अनेक प्रकार, प्रकार। देव क्रियगा भेद ने विविधों को उठित देव योनी तिरियग योनी मनुष्यों ने आदि आदि भेद से अनंत रूप प्राप्त कर जाता है यथा मुंजा दिशी कैवं शरीर जायते। इसी प्रकरण का बयालीसवा श्लोक में कहेंगे इस बात को एक बयालीस प्रकरण नंबर एक बयालीसवा श्लोक यथा मुंजा दिशी कत्मायुक्त समुद्र जैसा मूझ घास पहले तो तो बताया था मैंने इस मूंझ घास की कहानी है जैसा मूंझ घास से को आप अलग करते बड़ी युक्ति से करना पड़ता है घास भी करते कर तो भी भी तो हैं लाते हैं पहले सुखाते हैं थोड़ा फिर उसको पानी में डाल सड़ा देते हैं तब उसकी परतों में निकालते तीन परत होते तो बड़े परमात्मा ऐसे बना रखा तीन ही होता है ऐसा हमारे तीन है ना कारण सिर्फ सूर्य शरीर वहां की तीन परत है बीच में सीख होता हमने निकाल कर रखा है के नीचे दिखाने के लिए सीख। इसका सीख अलग होती पत्ती होती है उसे छोटी छोटी छटाई से बनाते हैं लोग उस पर डिजाइन ड्राइंग वाला बनाकर टांगते हैं घरों में देखा होगा पत्ती सीख होती है पहले दांत की सफाई के लिए काम करते हैं तो नहीं करता देखा तो वो जो शिव को जैसे निकालते मुंजा किसी का एवं आत्मा उसी प्रकार से इस आत्मा को भी तीन शरीरों से अलग क्या समुद्र तो किससे अलग कर रहे हो तीन शरीरों से अलग करके धीर ही परम ब्रह्म ऐसा जब धीरों के द्वारा किया जाता है तब वह जीव जो धीर वो क्या हो जाता है परम ब्रह्मीर हो जाता है इन्हें धैर्य भी तो होना चाहिए ना अलग होने का इसे कस्टित धीर सब जगह धीर बोले जाता है भी धैर्य खो जाता है थोड़ा विरोधी परिस्थिति आ जाता है यदि चारों को थोड़ा तमगुण आ जाए वो घबरा जाता है ब्रजगुण आ जाए तो घबरा जाता है जब तक अनुकूल सात चल सब ठीक है धैर्य हम लोग खोते हैं यही हम बिगड़ जाता था सारा और सारे स्मृतियों में कस्ित धीर का धीरे तो परम ब्रह्म क्षु कचिधी जायेते उत्तर शर्तृतया विवेश जीवस्त पर से से तीन प्रकार से अलग करके जो जीव है वह जीव तो तत्सर्व तो क्रमेण वे तीन शरीर कौन है तर्ष उपाधि वाले जीव का क्या स्वरूप है ऐसी आकांक्षा होने पर उन सारी बातों को समझाने के लिए क्रमशः पहले कारण शरीर फिर सुख शरीर फिर स्थूल शरीरों का वर्णन करेंगे इन सब से अलग जीव कैसा है वो भी बताएंगे सा कारण शरीर पहला कारण शरीर का नंबर है उसको वर्णन करने जा रहे सा अविद्या अविद्या चैतन्य ही कारण शरीर बनता है अविद्या कारण शरीर है अविद्या चैतन्य जीव है प्राग्ञ नाम पड़ अविद्या ही कारण शरीर है स्थूल सुख शरीर आदि कारणभूतम स्थूल शरीर और शरीर का कारण है सनाम कारण से रख दिया प्रकृति अवस्था विशेषत्वाद कारण और प्रकृति का ही एक अवस्था विशेष है मन सत्व का स्वरूप है प्रकृति का ही एक मन सत्व रूप अवस्था विशेष है ना अतएव कारण पड़ गया उपचार औपचारिक रूप से कर रहा है कारण शीरिये तत्व ज्ञान विनश्यति चलती शरीर इस नाम शरीर क्यों पड़ा अविद्या का नाम भी इसलिए नष्ट हो होते ही यह विद्या नष्ट हो जाती है इसलिए इसका नाम शरीर भी पड़ गया तीसरा विद्या क्या है कारण शरीर कारण नाम क्यों पड़ा क्योंकि प्रकृति का अवस्था विशेष होने से इसका विद्या को हम कारण कहते हैं और तत्व से नष्ट होने का कारण से है? इसका नाम क्या पड़ गया शरीर इसलिए इस का दूसरा नाम है कारण शरीर तत्र। उस कारण शरीर में कारण शरीरे अभिमानवान ताजात्म अध्यास अहमित्यभिमान जीव उस कारण शरीर में ताजात्म अध्यास करता हुआ मैं करके जो ग्रहण करता है और ये कहता है इसीलिए जो स्व जगता है तो न किंचित मेरी अर्थल क्या है मैं अविद्या वाला था मैं कुछ नहीं जानता था मतलब मैं अज्ञानी था अज्ञानवान था अविद्यावान था अविद्या को मैं अभिमान करता हुआ रहा इस को अभिमान करने वाला उस जीव का नाम प्रज्ञा, अविनाश स्वरूप अनुभव रूपा यश सज्ञा प्रज्ञा अविनाश स्वरूपा अनुभव रूपा है जो उसका नाम प्रज्ञा सुशक्ति में हम जिस स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं वो अविनाशी स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं लेकिन ऐसा अनुभव करता हुआ है जो यस्य यद्य नाम प्रद्ज एवं प्राग्ञ स्वार्थीकरण एक नाम का सिया इस नाम वाला हो जाता है शिश्रुति का अभिमानी कारण शरीर का अभिमान इसे भी अहम सुखाम स्वासन ये क्या बहुत बता रहा है अहम श्रम ये सिद्ध कर रहा है वह अपने अविनाशी सुख स्वरूप का अनुभव किया है यदि किया तो उस समय साक्षा विलिम क्यों नहीं होगा इन करते वक्त गड़बड़ी यह हुई उपाधि सही किया उसमें देते ना घड़ा है घड़े में पानी भर दो समुद्र में पानी भरा फिर क्या किया उस घड़े गौ समुद्र में डाल दो जो घटावच्छिन्न जल वह अपने निजी स्वर्ग जल को अनुभव कर रहे कर रहा है ऐख्य हो गया ना वह लेकिन समस्या क्या हुई है तो वह उपाधि विशिष्ट होकर के अनुभव कर रहा है घर तो फुटा नहीं है ना घर तो है और फिर अपने घड़े को निकाल तो क्या हो जाता है जो जैसे उसमें जल था उसके सहित तो वापस वही हाल हम सब का हो अविद्या अविद्यातम स्वरूप में जा रहे हैं और अविद्या सहीतम स्वरूप सब बाहर रहे हैं तो समझाते हैं हम वहां पर आनंद रूप का अनुभव करते हैं है ना शत्रु का भी अनुभव कर रहे हैं चित्र का भी अनुभव कर रहे हैं नहीं स्वरूप अनुभव नहीं कर पा रहे जैसे एक लांटन है लांटन जब प्रकाश का अनुभव कर रहे हो लांटन से निकलता वह गर्मी का भी अनुभव हो जाता है लेकिन आप सीधे हाथ लगाने की कोशिश करो तो बीच में ग्लास लगा हुआ है कांच आपको छू नहीं सकते तो कांच भी प्रतिबंधक है लेकिन वह प्रतिबंधक रहते हुए भी आप प्रकाश का और गर्मी का अनुभव कर लेते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं अविद्या के साथ रहने के बावजूद भी वहां भी आनंद रूपता का अनुभव करते हैं कारण कोई आपत्ति नहीं अस्थिर रूपता का भी अनुभव कर रहा हूं हम सगम लेकिन चैतन्य रूप का अनुभव नहीं कर पाया लेकिन चित्त एक छोट जाता है दो गंग हो जाते हैं वही आप दाह तक अनुभव नहीं कर पाते अनुभव तो हुआ प्रकाशत अनुभव हुआ जलाया क्या जब आग पे, आग तक हाथी नहीं पहुंच सकते जलाएगा इधर आत्मा के तीन स्वरूप में से हम आनंद और सत्य को अनुभव करते हैं चित्त को वहां पर अनुभव नहीं और जागरण सब ठीक उल्टा होता है सब और चित्त अनुभव करते हैं आनंद का अनुभव विशाल अनुभव करते हैं स्वरूप आनंद अनुभव करते हैं स्वरूप का अनुभव होते हैं तो स्वरूप नंदी तो हो रहा है और क्या है वहां स्वरूप के लोग कुछ है नहीं? सारी पालियां सो गई क्या है वहाँ पाली